श्री विष्णु पुराण 31 अध्याय भगवान का, का पुरी में लौटना और 16100 कन्याओं से विवाह करना श्री पराशर जी बोले हे द्विजोतम इंद्र ने जब इस प्रकार स्तुति की तो भगवान कृष्ण चंद्र गंभीर भाव से हंसते हुए इस प्रकार बोले हे जगतपति आप देवराज इंद्र हैं और हम मृण धर्मा मनुष्य है हमने आपका जो अपराध किया है उसे आप शमा करें मैंने जो यह पारिजात वृक्ष लिया था इसे इसके योग्य स्थान नंदन वन को ले जाइए हे शक्र मैंने तो इसे सत्यभामा के कहने से ही ले लिया था और आपने जो वज्र फेंका था उसे भी ले लीजिए क्योंकि हे यह शत्रु को नष्ट करने वाला शास्त्र आपका ही है <laughs> इंद्र बोले हे ईश्वर मैं मनुष्य हूँ ऐसा कह कर मुझे मोहित करते हैं हे भगवन मैं तो आपके इस सगुण स्वरूप को ही जानता हूँ हम आपके सुक्ष्म स्वरूप को जानने वाले नहीं हैं हे नाथ आप जो हैं वही हैं हम तो इतना ही जानती हैं कि हे द्वित्यदलन आप लोक रक्षा में तत्पर हैं और इस संसार के कांटों को निकाल रहे हैं हे कृष्ण इस पारिजात जात रक्ष को आप द्वार का पुरी ले जाइए जिस समय आप प्रत्येक लोग छोड़ देंगे उस समय वह भूलोक में नहीं रहेगा हे देवदेव -देव, हे जगन्नाथ हे कृष्ण हे विष्णु हे महा� हे शंख चक्र गदापाणि मेरी इस दृष्टता को शमा कीजिए श्री पराशर जी बोले तदंतर श्री हरि देवराज से तुम्हारी जैसी इच्छा है वैसा ही सही ऐसा कह कर सिद्ध गंधर्व और देवर्षि गण से स्तुत होकर वो में चले आए हे द्विज द्वारकापुरी के ऊपर पहुंचकर भगवान श्री चंद्र ने अपने आने की सूचना शंख बजाकर द्वारका वासियों को आनंदित किया तदनंतर सत्यभामा के सहित गरुड़ से उतरकर पुष्पारिजात महावृक्ष को सत्यभामा के ग्रह उद्यान में लगा दिया जिसके पास आकर सब मनुष्यों को अपने पूर्व जन्म का स्मरण हो आता है और फिर जिसके पुष्पों से निकली हुई गंध से 3 योजन तक पृथ्वी सुगंधित रहती यादवों ने उस वृक्ष के पास जाकर अपना मुख देखा तो उन्हें अपना शरीर अमानुष दिखलाई दिया तदनंतर महामती श्रीकृष्ण कृष्ण चंद्र ने नरकासुर के सेवकों द्वारा लाए हुए हाथी घोड़ों आदि धन को अपने बंधु बांधवों में बांट दिया और नरकासुर की वरण की हुई कन्याओं को स्वयं ले लिया शुभ समय प्राप्त होने पर श्री जनार्दन ने उन समस्त कन्याओं के साथ जिन्हें नरकास और बलात हर लाया था विवाह किया हे महामुने श्री गोविंद ने एक ही समय प्रथक प्रथक भावनों में उनके सबके साथ विधिवत धर्मपूर्वक पानी ग्रहण किया वे सोलह हजार सो थीं उन सबके साथ पानी ग्रहण करते समय श्री मधु हे मैत्रेय परंतु उस समय प्रत्येक कन्या भगवान ने मेरा ही पानी ग्रहण किया है इस प्रकार उन्हें एक ही समझ रही थी हे विप्र जगत सृष्टा विश्व रूप धारी श्रीहरि रात्रि के समय उन सभी के घरों में रहते थे इस प्रकार श्रीविष्णु पुराण के पांचवें अंश में एक तीसवां अध्याय सांपून हुआ जय श्रीहरि श्रीविष्� 30 अध्याय उषा चरित्र श्री पराशर जी बोले रुक्मिणी के गर्भ से उत्पन्न हुए भगवान के प्रधुन्न आदि पुत्रों का वर्णन हम पहले ही कर चुके हैं सत्यभामा ने भानु और भौमेधिक आदि को जन्म दिया श्री हरि के रोहिणी के गर्भ से दिप्तमान और ताम्रपक्ष आदि तथा जाम्बवती से बलशाली सांभ आदि पुत्र हुए नागजीति से महाबली भद्रविंद आदि और शेवाया मित्रविंदा से संग्राम जित आदि उत्पन्न हुए माद्री से व्रक आदि लक्ष्मणा से गात्रवान आदि तथा कालिंदी से शूट आदि पुत्रों का जन्म हुआ इसी प्रकार भगवान की अन्य स्त्रियों के भी आठ अयुत आठ पुत्र हुए इन सब पुत्रों में उपनिनंदन प्राधुन सबसे � का जन्म से अनिरुद्ध का जन्म हुआ और अनिरुद्ध से वज्र उत्पन्न हुआ हे महाबली अनिरुद्ध युद्ध में किसी से रोके नहीं जा सकते थे उन्होंने बाली की पुत्री एवं बाणासुर की पुत्री उषा से विवाह किया उस विवाह में श्री और भगवान शंकर का घोर युद्ध हुआ था और भगवान श्री कृष्ण ने बाणासुर थी शिव metrizable बोले हे ब्राह्मण उषा के लिए श्री महादेव और कृष्ण का युद्ध क्यों हुआ और श्री हरि ने बाणासुर की भुजाएं क्यों काट डाली हे महाभाग आप मुझसे यह संपूर्ण वृतांत कहिए मुझे श्री हरि की यह कथा सुनने का बड़ा कुतूहल हो रहा है श्री पराशरजी बोले हे विप्र, एक बार बाणसूर के पुत्री ऊषा ने श्री शंकर के साथ माता पार्वती जी को क्रीड़ा करती देखकर स्वयं भी अपने पति के साथ ह्रामण करने की इच्छा की। तब सर्वांतर अंतरयामी श्री माता पार्वती जी ने उस कुमारी से कहा, तू अधिक संतप्त मत हो, यथा समय तू भी अपने पति के साथ ह्रामण करेगी माता पार्वती जी के ऐसा कहने पर उषा ने मन ही मन यह सोच कर कि ना जाने ऐसा कब होगा और मेरा पति भी कौन होगा इस संबंध में माता पार्वती से पूछा तब माता पार्वती ने उससे फिर कहा माता पार्वती बोली हे राजपुत्रे वैशाख शुक्ल द्वादशी की रात्रि को जो पुरुष स्वपन में तुझ से संभोग करेगा वही तेरा पत श्री पराशर जी बोले, तदन्तर उसी तिथि को माता उषा की स्वपनावस्था में किसी पुरुष ने उनसे जैसा श्रीमा पार्वती ने कहा था, उसी प्रकार संभोग किया और उसका भी उन्हें अनुराग हो गया। हे मृत्रेण, तब उनके बाद स्वपन से जगने पर, जब उन्होंने उस पुरुष को ना देखा, तो वह उन्हें देखने के लिए अत्� अपनी सखी की ओर लक्ष्य करके ने लज्जिता पूर्वक कहने लगी, हे hey, नाथ आप कहां चले गए? बानासुर का मंत्री कुंभ भांड था, उसकी चित्रलेखा नाम की पुत्री थी, वह उषा की सखी थी। उषा का यह प्रलाप सुनकर उसने पूछा, यह तुम किसके विषय में कह रही हो? किंतु जब लज्जावश उषा ने उसे कुछ भी न बतलाया, तब चित सब बात गुप्त रखने का विश्वास दिलाकर माता उषा से सब व्रतांत कहला दिया। चित्रलेखा के सब बात जान लेने पर उषा ने जो कुछ श्रीमातारवती देवी से कहा था, वह भी उसे सुना दिया और कहा कि अब जिस प्रकार उसका तो समागम हो, वही उपाये करो। चित्रलेखा ने कहा प्रिया, तुमने जिस पुरुष को देखा है, उ फिर उसे बतलाना या पाना कैसे हो सकता है? तदापि मैं तुम्हारा कुछ ना कुछ उपकार तो करूंगी ही। तुम सात या आठ दिन तक मेरी प्रतीक्षा करना। ऐसा कहकर वह अपने घर के भीतर गई और उस पुरुष को ढूंढने का उपाय करने लगी। श्री पराशर जी बोले तदनंतर आठ सात दिन पश्चात लौटकर चित्रलिखा ने चित्रपट प दैत्य गंधर्व और मनुष्यों के चित्र लिखकर उषा को दिखलाए तब उषा ने गंधर्व नाग देवता और दैत्य आदि को छोड़कर केवल मनुष्यों पर और उनमें भी विशेषतः अंधक और वृष्टिवंशी यादवों पर ही दृष्टि रख दी हे द्विज श्री राम और श्री कृष्ण के चित्र देखकर वह सुंदर भुकटी वाली लज्जा से जड़वत हो गई तथा प्रधुन्न को देखकर उसने लज्जावश अपनी दृष्टि हटा ली तत्पश्चात प्रधुन्न तनाय प्रियतम अनुरोध जी को देखते ही उस अत्यंत विलासिनी की लज्जा मानो कहीं चली गई वह बोल उठी वह यही है वह यही है उसके इस प्रकार कहने पर योगगामी चित्रलेखा ने उस बानासुर की कन्या से कहा, चित्रलेखा बोली, देवी ने प्रसन्न होकर यह कृष्ण का पत्र ही तेरा पते निश्चित किया है, इसका नाम अनिरुद्ध है और यह अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है, यदि तुमको यह पते मिल गया, तब तो तुमने मानो सब कुछ पालिया किंतु भगवान कृष्ण चंद्र द्वारा सुरक्षित द्वारका पुरी में पहले प्रवेश ही करना कठिन है। तथापि है सखी, किसी उपाय से मैं तेरे पति को लाऊंगी ही। तो इस गुप्त रहस्य को किसी से भी न कहना। मैं शिक्रे ही आऊंगी। इतनी देर तू मेरे वियोग को सहन कर। अपनी सखी उषा को इस प्रकार ढाड़स बंधा कर चित्रलेख इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के पांचवे अंश में 30 अध्याय संपूर्ण हुआ जय श्री हरि